चरणचिन्मकरजनमसा श्रीरामचंद्रा वागी से वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवृत्त नृसिमहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धाम ओ श्रीगणेशा नम सगुभ्यो नम श्रीसरस्वत नम ओ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के लता वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हुए यमुना तट पर पहुंचे वहां ग्वाल बालों ने आकर प्रार्थना की कि हमें भूख लगी है कोई भी बाधा हमारे जीवन में आती है तो आप उसको दूर करते हैं एक शुद्धा पिसाची जो है ये हमारे पेट में गड़बड़ कर रही है इसकी भी शांति कीजिए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं सो उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहां से भोजन की सामग्री ले आओ हम लोगों की भूख मिट जाएगी अब ग्वाल बाल गए ब्राह्मणों के पास और वहां उन्होंने बताया कि यदि दो प्रकार के यज्ञ हो रहे हों पशुजाग और सउतरा तब तो उसमें पहले उसमें किसी को अन्न नहीं लेना चाहिए ना देना चाहिए लेकिन दूसरे यज्ञ हुए तो वहां से अन्न लेने में कोई दोष नहीं है इसलिए हमारे बलराम श्री कृष्ण और ग्वाल बाल यहाँ आए हैं गोचारण करते करते और इस समय भूखे हैं सो आप उनके लिए भोजन की सामग्री दे दीजिए अब ये महाराज ब्राह्मणों को तो अपने पाठ का और यज्ञ जागरूक कर्म कांड का बड़ा भारी अभिमान था जिसके मन में अभिमान होता है वो भगवान के सामने झुकना स्वीकार नहीं करता यहाँ तक कि कई तो ऐसे जागिक होते हैं जो ईश्वर का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते हैं वो कहते हैं कर्म का फल भी कर्म ही देता है ऐसे होते हैं महाराज अब उन्होंने न तो नेति कहा और न तो ओम कहा भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक तो नेति नेति यह नहीं यह नहीं करके निषेध करो और आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ और या तो ओम बोलो और ओम करते करते ये भी ठीक है भी भगवान है भी भगवान और सबके साथ एक हो जाओ तो नेति और ओमिति ये दो मार्ग हैं परंतु ब्राह्मणों के मुख से दोनों में से कोई बात नहीं निकली और ग्वाल बाल निराश हो करके लौट आए असल में भगवान का अभिप्राय ये था कि अब हमें गोपियों के साथ रास विलास करना है तो उसमें जो विघ्न बाधा उनको पहले से ही दूर कर देना चाहिए तो ब्राह्मणों को हमारी महिमा का ज्ञान होना चाहिए और जब बाल बाल लौट आए तब श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले की ठीक है तुम पत्नी साला में जाओ खान से धर्मशाला पाठशाला होती है वैसे यज्ञ में पत्नी शाला होती है जहाँ जागिकों की पत्निया बैठती हैं असल में पत्नी शब्द संस्कृत में बनता ही उसी स्त्री के लिए है जो यज्ञ में अपने पति के साथ बैठ कर के और अर्धांगिनी के रूप में होम और यज्ञ में भाग लेती है पति और यज्ञ संजोगे अब पत्नी शाला में जा करके जब उन्होंने निवेदन किया की कि हमारे राम कृष्ण और हम लोग सब भूखे हैं और भोजन के लिए आए है सु पत्निया तो बहुत दिनों से श्री कृष्ण के गुण सुनती थीं और उनके रूप दर्शन की उनके मन में बड़ी भारी लालसा थी जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए बह रही हो और बढ़िया बढ़िया अन्न उन्होंने लिया ऐसे अन्न जिनको खाना पड़े ऐसी चीजें दूध आदि जिनको पीना पड़े और ऐसी चीजें जिनको चाटना पड़े और ऐसी चीजें जिनको चूसना पड़े चूस के उसके जो बीज आदि हैं वो फेंक देना पड़े तो भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य चारों प्रकार के अन्न जिनमें बहुत बढ़िया सुगंध देखने में बड़े सुंदर नारायण और स्वाद में बड़े बढ़िया और शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए हितकारी ऐसा भोजन ले ले करके और जितनी जग पत्निया थीं वो साथ की साथ चल पड़ी और जब वन में गयी तो वहाँ देखा तो जमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल के कंधे पर बाया हाथ रखे हुए हैं और दाहिने हाथ से कमल घुमा रहे हैं श्याम हिरा परिधि बनमाल धातु प्रबाल नेश मन व्रता सेणुनाब्जम जो देखा उन ब्राह्मणियों ने श्री कृष्ण को पहले सुना था पहले चाहिए श्रवण और उसके बाद चाहिए गुणों का अनुस्मरण और उसके बाद होता है दर्शन वे तो मुग्ध श्री कृष्ण के ऊपर और श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गईं कहते हैं कि यही श्लोक जो मैं बोल रहा था अभी श्याम हिरण्य परिधिम सावरा रंग और शरीर पर पीताम्बर और बनमाला धारण किए हुए सिर पर मोर मुकुट और धातु का भूषण नारायण और सखा के कंधे पर हाथ और हाथ दाहिने हाथ में कमल घुमा रहे यही श्लोक जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में सुना तो ऐसे बेसुद्ध हो गए दुनिया भूल गई और भगवान के स्मरण में मग्न हो गए कि दिनों तक उनको सुध नहीं आई फिर संसार की श्लोक तो वही है और रूप का वर्णन भी वही है हम लोग भी सुनते हैं लेकिन हमारे हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब उन्होंने अपने हाथ से परस्परस परस के श्री कृष्ण को बलराम को सब ग्वाल बालों को खिलाया पिलाया अब श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों अब तुम लोग लौट जाओ क्योंकि जब तुम जाओगी तब तुम्हारे पति लोग अपने यज्ञ को पूरा कर सकेंगे अब वो तो बोली है कि श्याम सुंदर इस तरह की निष्ठुर बाणी हम लोगों से मत कहो क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़ करके अब आपके चरणों में आई हैं और जो आपके चरणों में आ जाता है उसको लौटना तो फिर पड़ता ही नहीं है सो अब हमको मत भेजिए और फिर उनके मुंह से ये बात निकली कि जदि हम लौट के जाएंगी भी तो हमारे पति लोग जो हैं ब्राह्मण हैं वो अब हमको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हम उनकी आज्ञा के बिना और उनका मन न होने पर भी यहाँ आ गई हैं सो so, श्री कृष्ण ने पहली बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया कहा कि अच्छा तुम लोगों को ये डर है कि ब्राह्मण लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे सो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम जाओ वो तो तुम्हारा आदर करेंगे तुम्हारी पूजा करेंगे आ, और तुमसे बहुत प्रेम करेंगे आ, तुम लोग खूब अच्छी तरह से लौट जाओ ब्राह्मणों की तो बात ही क्या सारी दुनिया और सारे देवता तुम लोगों को सम्मान देंगे अब तुम महाराज क्योंकि उनके मन में ए, केवल श्री कृष्ण के पास रहने की ही बात नहीं थी लौटने की भी थी ए, सो ए, वो तो वहां से लौट आए पर श्री कृष्ण ने ये प्रकट कर दिया ब्राह्मणों के सामने कि देखो जब तुम्हारी पत्निया जो विवाहित हैं वे भी हमारे साथ रहने को तैयार हैं तो नारायण यदि गांव की ग्वालियन और हमारे साथ रास विलास करें तो उसमें दोष ही क्या है अब जब पत्निया आई भगवान का दर्शन करके तो उनके दर्शन से ही ब्राह्मणों के हृदय शुद्ध हो गए और वो तो पछताने लगे कि हाय हाय हम ब्राह्मण वंश में पैदा हुए यज्ञो पवित आदि हमारे सब संस्कार हुए और इतनी विद्या पढ़ी इतना ऊंचा वंश लेकिन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं और भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति नहीं है और ये स्त्रियां धन्य हैं जिनके हृदय में इतनी भक्ति है ये हमारी पत्नी है और ये इनके हम पति हैं ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सो ब्राह्मण लोगों के हृदय में भक्ति का उदय तो हुआ लेकिन कंस के डर के मारे वे वहाँ गए नहीं श्री कृष्ण से मिलने के लिए नहीं गए अब आगे एक बड़ा क्रांतिकारी प्रसंग आता है जैसे ब्राह्मणों का अनुकूल होना आवश्यक था रास विलास के लिए उसी प्रकार देवताओं का भी रास बिलास के लिए अनुकूल होना आवश्यक था so, एक दिन नंद बाबा अथाई में बैठे हुए थे नारायण और उधर जसोदा मैया ने श्री कृष्ण और बलराम का अच्छा सा श्रृंगार किया सात सात वर्ष की सात वर्ष की तो उम्र श्री कृष्ण की थी ही उस समय ये सब श्रृंगार की बातें सुन करके आप लोग महाराज कोई आ, अश्लील बात नहीं सोचना जैसे उस दिन यहाँ नंदोत्सव मनाते समय छोटे छोटे बालक आ, गोपी और कृष्ण बने थे और नाच रहे थे रास विलास कर रहे थे वो यदि वृंदा बन के सिखाए हुए बालक होते तो वो नाचते और वो मटकते नारायण और वो आँख मिलाते और एक दूसरे को छूते और नाचते और विराह मानते और संभोग मानते तो जैसे बालकों की लीला होती है ऐसी ही ये ब्रज की एक बाल्यावस्था की लीला है लेकिन जब उसका वर्णन करेंगे तो जैसे बड़े लोगों की लीला का वर्णन होता है वैसे ही बच्चे भी उसने उनसे प्रेम किया और उसमें भी महाराज वो प्रेमिका और वो प्रियतम और ये रास विलास इसी प्रकार से वर्णन करना पड़ेगा वो तो चाहे वास्तविक हो चाहे नाटक हो चाहे माया का खेल हो वर्णन करने में तो कोई बाधा पड़ती नहीं सो तो मैया ने श्रृंगार किया और नारायण बहुत बढ़िया धोती पहनाई पीतांबर अम्बर और नारायण जगुली पहनाई पीतांबर अम्बर और बगनाहा पहनाया और रक्षा तिलक लगाया और मुकुट बांध करके बड़ा सुंदर गोरोचना का तिलक लगाए करके और श्याम बलराम को कह दिया कि अब बाबा को जाकर के प्रणाम करो ये नियम है कि बालकों को बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए इससे नारायण उनके अंदर बड़ों के प्रति श्रद्धा और सीखने का भाव आता है अब आकर के श्याम बलराम ने प्रणाम किया और सामने नंद बाबा के बैठ गए उन दिनों बड़ी भारी तैयारी हो रही थी ब्रज में नर इंद्र पूजा की वहाँ ये पद्धति थी कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने में इंद्र की पूजा की जाए आ, लोगों का विश्वास था इंद्र देवता की कृपा से ही वर्षा होती है और उसी से ये हरियाली रहती है हमारी गांवें सुखी रहती हैं हम लोगों को खाने पीने के लिए अन्न मिलता है इस विश्वास से सर्वत्र इंद्र की पूजा होती थी अब श्री कृष्ण ने अंजान की तरह पूछा कि क्यों बाबा ये सब इतनी बड़ी तैयारी किस लिए हो रही है इंद्र नारायण नंद बाबा ने बताया कि बेटा ये हमारा सनातन धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आया है कि हम लोग इंद्र की पूजा करें सो इंद्र जो हैं वो भगवान हैं और उनकी कृपा से ही वर्षा होती है वो परजन्य है परजन्य है माने सबका पालन पोषण करते हैं प्रिय पालन पूरण हो धातु से परजन्य शब्द बनता है, है सो नारायण अब उन्हीं की पूजा करने से हम लोग सुखी रहते हैं अब श्री कृष्ण ने महाराज ये बात कही कि देखो बाबा ये सृष्टि जो है वो तो सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण से चलती है और इन्हीं गुणों से प्रेरित हो करके बादल जो हैं वो वर्षा करते हैं सो नारायण अपने अपने कर्म के अनुसार सबको भूफल भोगना पड़ता है कुछ समष्टि प्रारब्ध होती है सबका प्रारब्ध और कुछ व्यक्ति प्रारब्ध होती है एक एक आदमी का प्रारब्ध और कर्म के अनुसार ही सबको अपना अपना फल भोगना पड़ता है इसमें इंद्र की क्या आवश्यकता है कि इंद्रे ने है भूता अच्छा यदि ये माने कि इंद्र जो है वो कर्म के अनुसार फल देता है तो जब कर्म के अनुसार फल देता है तब तो वो नौकर के समान हुआ जो कर्म करेगा उसको फल देना ही पड़ेगा वो कर्म करने वाले को फल देने से इनकार तो कर नहीं सकता इसलिए बाबा इंद्र की पूजा में कोई सार नहीं है देखो हम लोगों के पास तो ना कोई राज्य है ना कोई नगर है और ना कोई बस्ती है ना ग्रामा न गृहा हम लोगों के पास तो घर भी नहीं है आ, सो हम तो नित्यम बनो का सस्ता तो हम तो हमेशा बन में रहते हैं पहाड़ में रहते हैं हमारा आश्रय तो यही बन है और यही पहाड़ है सो स्वर्ग के इंद्र को तो किसी ने देखा नहीं है उसकी पूजा करने में क्या रखा है आ, पूजा तो श्री गिरिराज गोवर्धन की करनी चाहिए जहाँ हमारी गुए चरती हैं जहाँ से निकले हुए पानी को पीकर कर हम लोग जिंदा रहते हैं हम लोगों के लिए जो सर्वस्व देने वाला है देखो भाई बड़े बूढ़ों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जदि बालक भी कोई जुक्त बात कहे तो उसको स्वीकार करना चाहिए उसको अपनी दाढ़ी दिखाकर कि हमारी दाढ़ी बड़ी लंबी है या सफेद हो गई है धूप में नहीं पकी है हम बड़े अनुभवी हैं ऐसा नाम लेकर के अपनी लंबी दाढ़ी का बच्चों के विचार को दबाना नहीं चाहिए वो समय के अनुसार जानते हैं और सोचते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए युक्त युक्तम उपाधेयम वचनम बालकादपि का अन्य अप्योक्तम पद्म जन्मना यदि एक बालक भी वचन जुक्त कहे तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और ब्रह्मा भी यदि अयुक्त वचन कहे तो उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है सो श्री कृष्ण के वचन में ऐसा प्रभाव एक तो ममता और दूसरे श्री कृष्ण ने अनेक संकटों से इनको बचाया और स्वयं भी बचे महत्व बुद्धि नंद बाबा ने श्री कृष्ण के विचार को स्वीकार कर लिया और वही सामग्री जिससे इंद्र की पूजा होनी थी उससे गोवर्धन की पूजा की तैयारी हुई और महाराज साहब ग्वाल बाल और ग्वालिने बड़े बूढ़े बच्चे कच्चे सब के सब बेल गाड़ियों पर बैठ बैठ करके छकड़ो में चढ़ चढ़ के सब गिरिराज के पास गए और वहाँ महाराज ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे और गोवर्धनाधीश की जो वहाँ पूजा होने लगी अब श्री कृष्ण ने क्या चमत्कार किया कि एक रूप से तो वो गिरिराज गोवर्धन बन के प्रकट हो गए और एक रूप से नंद बाबा के साथ खड़े और बतावे कि बाबा गिरिराज की पूजा ऐसे करनी चाहिए सोपचार पूजा और वो वहाँ तो महाराज भोग कराग का एक दूसरा पहाड़ तैयार हो गया परंतु ये जो विश्वभोगता भगवान हैं जैसे ब्रह्म चवत वो दन जो संसार की संपूर्ण प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति को भी खा जाते हैं और मौत जिनके लिए चटनी के समान है उन प्रभु के लिए ये भोग क्या गिरिराज के रूप में पकड़ के वो प्रकट होके और टोकरी की टोकरी पूरी कचौरी लड्डू या हलवा अपने मुंह में डालते जाएं और बाल्टी की बाल्टी खीर हो अपने मुंह में डालते जाएं अब लोग तो आश्चर्य चकित हो गए पूछें कि क्यों भाई इंद्र को कभी तुमने देखा था क्या नहीं क्या देखो ये ये हैं हमारे देवता हमारे कन्हैया ने कैसी बढ़िया बात बताई सो खूब पूजा पत्री हुई गाना बजाना हुआ और सब लोगों ने गिरिराज की परिक्रमा की और श्री कृष्ण भी बड़े आनंद में आनंद बड़े आनंद में सब ब्रजवासी आनंद में नाचते गाते बजाते ये तो बाबू लोग तो क्लब में नाचते हैं ना नारायण ये जो कब बाहर तो नाचना पड़े तो बड़े शर्मिंदा होंगे और हमारे जो ग्वाल बाल हैं अहीर हैं गाँव के लोग है वो तो गांव में ही महाराज क्लबों से ज्यादा मजा ले लेते हैं वो नाचती हैं स्त्रियां बड़ी बड़ी नारायण बहुएं घूंघट खोल के फेंक देती हैं बेटियां नाचती हैं बच्चों की मां नाचती हैं और नारायण बड़े बूढ़े लोग नाचते हैं अभी तो ये रीति हमारे गोपाल जाति में अब भी देखने में आती है शुभ परिक्रमा करके प्रणाम करके और सबके सब, सब आ गए हमें तो आ, स्वर्ग के इंद्र की नहीं मृत्यलोक में जो हमारा रक्षक है उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए प्रभुति दिता पाशु सरस्वती भगवती निःशेषा गोरो गोर सब ग्वाल बाल और ग्वालिने बड़े बूढ़े बच्चे कच्चे सब के सब बैलगाड़ियों पर बैठ बैठ करके के में चढ़ चढ़ के सब गिरिराज के पास गए और वहां महाराज ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे और गोवर्धनाधीश की जो वहां पूजा होने लगी अब श्री कृष्ण ने क्या चमत्कार किया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 और श्री कृष्ण भी बड़े आनंद में जसोदा आनंद बड़े आनंद में सब ब्रजवासी आनंद में नाचते गाते बजाते ये तो बाबू लोग तो क्लब में नाचते है ना नारायण ये जो बाहर तो नाचना पड़े तो बड़े शर्मिंदा होंगे और हमारे जो ग्वाल बाल हैं अहीर हैं गांव के लोग हैं वो तो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 स्वर्ग के इंद्र की नहीं मृत्यलोक में जो हमारा रक्षक है उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए अब जब इंद्र को ये बात मालूम पड़ी कि श्री कृष्ण ने हमारी पूजा तो बंद कर दी और हमारे लिए हमारे बदले एक पहाड़ की पूजा करवाई तो उनको बड़ा क्रोध आ गया क्योंकि महाराज जब भेंट पूजा कायदे से मिलने लगती है तब उस पर अपना हक कायम हो जाता है अब वो तो गोपों की श्रद्धा थी दे कि ना दे लेकिन श्री कृष्ण उस उस इंद्र इंद्र तो उस पर अपना अधिकार मानते थे अब उनको आया क्रोध और क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है वो ये क्रोध जो है ये संपूर्ण पापों का मूल है और हृदय में जो सुख शांति रहती है उसको भंग कर देता है ये क्रोध के समय तो महाराज वहां से हट जाए आदमी या मौन हो जाए या अपने मन की भावना को थोड़ी हल्की कर ले उपनिषद का पाठ करे पुराण का पाठ करे सत्संग में चला जाए नारायण भगवान का नाम लेने लगे ने या प्रसाद ले भगवान का नारायण तब ये क्रोध शांत होता है अविन्द्र के पास तो कुछ नहीं उन्होंने प्रलय के बादलों को जो जिनकी वर्षा से प्रलय हो जाता है उनको खोल दिया और छुट्टी दे दी कि जाओ तुम लोग ब्रज का नाश कर दो ब्रज का ही नहीं उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि पशु नयत संक्षयम ब्रज में कोई गाय बैल कोई पशु रहने न पावे वो इंद्र महाराज जो हमेशा जग जागा में भविष्य लेता है उसी ने गायों के नाश के लिए आज्ञा दे दी अब बादल आए जब वर्षा होने लगी तो ब्रज को तो बड़ी तकलीफ हुई बड़े संकट में पड़े और महाराज जैसे खम्भे की धार खम्बा जितना मोटा है इतनी मोटा मोटी मोटी पानी की धारा बहने गिरने लग गई ऊपर से किसी प्रकार सब श्री कृष्ण के पास गए बोले कि इंद्र तो क्रोध आ गया है और वो ब्रज के नश के लिए वर्षा करता है सो तो श्री कृष्ण ने कहा कि डरो मत ये गिरिराज गोवर्धन सबकी रक्षा करेंगे करके उन्होंने के बाए हाथ की एक उंगली पर हो गोवर्धन को उठा लिया और जितने ब्रजवासी थे चौरासी कोष के हजारों लाखों ब्रजवासी स्त्रियां पुरुष बच्चे उनकी संपदा नारायण गौ सब महाराज ऐसे उसके नीचे आ गए ऐसी गुफाओं में ऊपर नीचे तो बाढ़ का पानी चलता था महाराज गिरिराज की गुफाओं में और नारायण गिरिराज के नीचे ऐसा सबको बसा दिया श्री कृष्ण ने कि लोग कहने लगे रख लिया उंगली पर श्याम ने क्या ने तो गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा लिया ऐसा महाराज सात दिन तक वर्षा होती रही और सातवें दिन जा करके तब कुछ वर्षा हल्की पड़ी अभी सात दिन के भीतर सातवें दिन जो ग्वाल बाल थे श्री कृष्ण के साथ वे सब के साथ कृष्ण के पास आए और बोले कि कन्हैया भैया ये बाया हाथ उठाए उठाए तेरा हाथ दुखता होगा अभी तूने सात दिन तक नींद भी नहीं ली है और खड़ा खड़ा है उन निदृश्य यजुस्तवारति सप्तक्षस्तिषत हाइवासी निक्षिपसखे श्रीनाम पाण गिरी आधिर्ध्यतिमर्पयक किंबा क्षण दक्षिणे दूषणस्ते कम काम सव्य सम्बाह तू खड़ा है नींद नहीं ली हाथ उठाए उठाए रक्त संचार बंद हो गया होगा हमें बड़ी फिकर होती है सो तुम सुध श्री धामा के हाथ में पहाड़ दे दो हम लोग तुम्हारे हाथ को थोड़ा संवाहन करें मालिश कर दें श्री कृष्ण हंसने लगे अच्छा बोले कि श्री धामा को देने में तुम्हें अपनी हेठी मालूम पड़ती है तो दाहिने हाथ में ले लो हम लोग बाए हाथ को थोड़ा दबा रहे हैं श्री कृष्ण ने कहा कि ग्वाल बालों तुम लोग फिक्र मत करो तुम भी अपनी लठिया ले लेकर के लगाओ अब तो ग्वाल बालों को ये बात बहुत पसंद आई सो सबने अपनी अपनी, अपनी लठिया गोवर्धन में टेक दी अब वहां महाराज ब्रशभानु बाबा थे श्री राधा रानी थी नंद बाबा थे जसोदा मैया सारे ब्रजवासी थे सो so, नारायण एक बार श्री राधा रानी आ करके श्री कृष्ण के सामने मुस्कुरा पड़ी अब श्री कृष्ण भी मुस्कुराए पड़े तो थोड़ा पहाड़ हिल गया अब हिल गया महाराज पहाड़ तो ललिता सखी ने जाट राधा रानी को पकड़ कर कहा कि तुम चलो यहाँ से तुम यहाँ सामने रहोगी तो पहाड़ गिर पड़ेगा नारायण उनसे तो जो तुम्हारे गोपियों के शरीर में जो पहाड़ है नारायण वही नहीं उठते हैं ये पहाड़ कहाँ से उठेगा ये तो गिरिराज की कोई कृपा है जसोदा मैया ने भी ऐसे ही कहा सात दिन के बाद जब वर्षा बंद हो गई पानी सब बह गया भगवान ने कहा चलो घर अब कोई किसी को कष्ट नहीं होगा और बाद में श्री कृष्ण ने पहाड़ को ज्यो का त्यो रख दिया जमा दिया जब पहाड़ रख के निकले तो जसोदा मैया के मन में आया कि मैं दौड़ करके श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लूं लेकिन उनके पांव ही न उठें तब उन्होंने हाथ फैलाया सो हाथ न उठे महाराज अब श्री कृष्ण ने देखा सो दौड़ के मैया के पास आ गए और उनकी छाती पर अपना सिर रख दिया रख दिया तो मैया ने सोचा कि जरा झुक के चूम लो सो सिर नहीं ले महाराज ऐसे जड़ता संचारी भाव का उदय हुआ कि मैया तो जैसे पत्थर की बन गई हो ऐसा भाव द्रेख हुआ फिर भगवान ने मैया से बातचीत करके उसको शांत किया और सब लोग बड़े प्रेम से घर में आए अब इंद्र बिचारे का जो मान था वो तो टूट गया असल में भगवान को अभिमान पसंद नहीं है लेकिन महाराज इधर तो ये सब हुआ उधर जो गांव के बड़े बूढ़े गोप हैं वो सब के सब इकट्ठे हुए और पंचायत जुड़ गई और बोले कि नंद बाबा तुम सच्ची सच्ची बात पंजाब ये पंचायत के भीतर बोलो हम लोगों को शक है ये तुम्हारा असली बेटा है कि नहीं हा नारायण पंचायत में महाराज ये बात छी कि ये नंद बाबा का बेटा है कि नहीं अब नंद बाबा तो बड़े सक्ते में आ गए लोगों के बीच में क्या बोलें वो तो जानते ही थे कि ये बेटा हमारा है सो उन्होंने गर्गाचार्य ने नामकरण के समय जो कुछ कहा था कि ये गुणों में नारायण के समान है और इसके आश्रय से तुम लोग सब संकट पार कर जाओगे और ये पहले वासुदेव के नाम से रहा है इसका नाम कृष्ण है गर्ग जी ने जो कुछ कहा था सो सब नंद जी ने ज्यो का त्यों सुना दिया अब महाराज उन दिनों में झूठ बोलने, तो बोलने की तो कोई प्रणाली नहीं थी झूठ बोलने की प्रथा तो श्री कृष्ण ने ही चलाई है नारायण भैया ने पूछा कि माटी खाई बोले नहीं खाई नारायण और आ, किसी ने पूछा तुमने गोपियों से छेड़छाड़ की बोले नहीं की आ, सो नारायण अर्जुन कर दिन अर्जुन के पूछने पर भी ना बोल दिया आ, सो नारायण अब तो नंद बाबा ने जो बात कही सो सब गोपो ने मान लिया और श्री कृष्ण के प्रति तो ऐसा भाव हुआ कि हम लोगों के बीच में ये कोई बड़े से बड़ा देवता आ गया है अब ये इधर पंचायत पूरी हुई और उधर जब वन में गए श्री कृष्ण फिर गोचारण के लिए तो इंद्र स्वर्ग से आए और काम जी जो हैं वो गोलोक से आए इंद्र ने भगवान की स्तुति की बड़ी बढ़िया स्तुति है महाराज माया मयोयम यम गुण सम्प्रवाहो निक ग्रहणा नुबंध श्री कृष्ण ये जो गुणमयी सृष्टि चल रही है सात्विक राजस्थान ये तो मायामयी सृष्टि है एक जादू का खेल है और जो तुम्हें नहीं पहचानते हैं उन्हीं के लिए ये सृष्टि सच्ची है नहीं तो ये सृष्टि तो बिल्कुल झूठ मूठ की है अब श्री कृष्ण इंद्र पर बहुत नाराज नहीं थे ब्रह्मा जी पर तो नाराज हो गए थे पर इंद्र पर नाराज नहीं थे क्यों नहीं हुए इतना अपराध किया इंद्र ने और नाराज नहीं हुए बोले नाराज इसलिए नहीं हुए कि जितने भक्त ब्रज में थे भगवान के चौरासी कोष में और गौ और बैल और बछड़े और बच्चियां और सब गोपियां और माताएं और पुरुष वो सब के सब श्री कृष्ण के सामने एक साथ आ गए एक साथ आ गए तो श्री कृष्ण ने कहा हमारे भक्तों से इंद्र ने मिलन करा दिया चलो अच्छा ही नारायण ब्रह्मा ने चोरी की थी तो वियोग करवाया था इसलिए ब्रह्मा पर तो नाराज थे उनसे बात नहीं की और इंद्र से तो बोल पड़े कि अच्छा इंद्र तुम्हारा मंगल हो गम्यताम शक्र भद्रम क्रियताम मेनुशासनम स्थीयता स्वाधिकारेश तम अवर जीता तुम जा करके देखो आप कभी हेकड़ी नारायण घमंड मत करना अभिमान मत करना कभी और जो मर्यादा तुमको बताई गई है उसी के अनुसार रहना और अपने अधिकार से बाहर का काम नहीं करना जाओ तुम्हारा कल्याण हो अब काम धेनु बोली है की भगवान हम लोग अब तक तो इंद्र को अपना इंद्र मानते थे पर अब हम इंद्र को इंद्र नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने तो गोवंश के नाश का आदेश दे दिया था अब हम इन, इनको अपना इंद्र नहीं मानेंगे सो महाराज इंद्र ने कहा कि हाँ ये बात तो ये ठीक कह रही हैं और उधर ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हाँ इंद्र के पद पर तो श्री कृष्ण का अभिषेक कर दो अब महाराज आकाश गंगा से जल आया अड़सठों तीर्थ का जल इकट्ठा हुआ और नारायण ब्रह्मा के आदेश से कामधेनु ने और अपने दूध से और इंद्र ने गंगा जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया अभिषेक करके उनका नाम जो है वो गोविंद रख दिया मैं तो और लोगों का इंद्र हूँ पर गायों के इंद्र तो साक्षात श्री कृष्ण ही है इस प्रकार भगवान ने महाराज इंद्र का जो नशा था उसको तोड़ दिया जैसे ब्राह्मणों को अनुकूल बनाया वैसे देवताओं को भी अपने अनुकूल बनाया और अब एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा जो हैं वो एक एकादशी का व्रत करके और आधी रात के समय उन्होंने समझा कि अब तो सवेरा हो गया है जमुना में स्नान करने के लिए चले गए सो एक बात आप ध्यान में रखें कि एकादशी व्रत करने पर पारणा करने के लिए द्वादशी अवश्य चाहिए ये द्वादशी न मिलने के कारण ही कम होने के कारण ही अम्बरीश जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था वहां ये स्पष्ट बात है कि पारण के लिए द्वादशी मिलनी चाहिए और जहाँ पारण के समय तीसरे दिन त्रयोदशी आ जाती हो एक वहाँ एकादशी व्रत ऐसे दिन करना चाहिए जहाँ द्वादशी के लिए द्वादशी में पारण का समय मिलता हो ये बात निर्णय सिंधु में बहुत स्पष्ट है विद्धा पिद्धा विज्ञया परतो द्वादशी नचेत चेत अविद्यापिच विद्धा सरतो द्वादशी जदि यदि दूसरे दिन पारण के लिए द्वादशी मिलती हो तो नारायण द्वादसी में भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्योंकि त्रयोदशी के दिन सुबह थोड़ी सी द्वादशी हो तो काम चल जाएगा और यदि महाराज व्रत करें और पारण के लिए द्वादशी मिले ही नहीं तो दसवीं की ओर झुकी हुई जो एकादशी है उसमें भी व्रत कर लेना चाहिए लेकिन पारण तो द्वादशी में ही होना चाहिए त्रयोदशी में नहीं सो नारायण उस दिन द्वादशी कम उस दिन द्वादशी थोड़ी थी नंद बाबा ने कहा जल्दी स्नान कर आवे पूजा कर लें वैसे गंगा में जमुना में यदि कोई आधी रात को भी स्नान करे तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है छोटी मोटी नदी हो तो उसमें स्नान करने से दोष लगता है उसमें तो नारायण चार बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए तीसरे तीसरे पहाड़ में स्नान नहीं करना चाहिए दूसरे पहाड़ में भी स्नान नहीं करना चाहिए अब नंद बाबा जो गए स्नान करने सो वरुण के यहाँ एक सेवक रखा हुआ था वो असुर था सो so, नंद बाबा को पकड़ के ले गया मैं वरुण लोक में अब तो यहाँ उनका खड़ा खड़ाऊ बाहर और उनके पहनने का धोती की धोती बाहर दुपट्टा बाहर और नंद बाबा गायब गांव में हल्ला मचा कि नंद बाबा तो जमुना जी में डूब गए श्री कृष्ण आए करके जमुना जी के भीतर घुस गए और वरुण लोक में गए अब तो वरुण ने अहो भाग्यम अहो अहो भाग्यम करके अद्यना सफल हम जन्म हमारा जन्म तो आज सफल हुआ श्री कृष्ण की चौसठों उपचार से महाराजो उपचार से आजकल जो यहाँ पूजा पंडित लोग कराते हैं वो एक कोई पंचोपचार कराते हैं कोई दसोपचार कराते हैं कोई सोडशोपचार कराते हैं वहां तो चतुष्टी उपचार उपचार और उससे भी अधिक महाराजोपचार से राजा धीराजों राजाधिराजोपचार से वरुण ने श्री कृष्ण की पूजा की नंद बाबा के सामने अब नंद बाबा ने देखा कि हमारा बेटा इतना बड़ा है कि देवता लोग उसकी पूजा करते हैं सो बड़े ही प्रसन्न हुए और नंद बाबा को लेकर के श्री कृष्ण लौटे आए अब वहाँ हमारा जिस से वर्णन करें हमारे बेटा हमारा बेटा ऐसा हमारा बेटा ऐसा अब नारायण इस तरह से जमुना में बिहार करने के लिए जल बिहार करने के लिए अनुकूलता हो गई और नंद बाबा भी कृष्ण की महिमा देख करके अनुकूल हो गए अब ग्वाल बाल जो हैं वो अपने मन में सोचे है कि देखो ना नंद बाबा तो इसके बाप हैं तो उसको ले जा करके वरुण लोक दिखाया और इतनी सब सामग्री दिखाई वैभव दिखाया हम लोग इसके कौन लगते हैं कोई नहीं है हम लोगों को तो कुछ दिखाता ही नहीं है सो so नारायण श्री कृष्ण जो है अपने मन में सोचने लगे की देखो ये जो जीव हैं ये अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं एक तो समझी इनके साथ लगी हुई है और दूसरे कामना लगी हुई है और तीसरे कर्म लगा हुआ है अविद्या काम कर्म भी अविद्या काम कर्म भी अब इनका कैसे उद्धार होवे भगवत कृपा के बिना हमारी करुणा के बिना तो इनका उद्धार हो नहीं सकता सुसब ग्वाल बालों को ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और ले जाकर के ब्रह्म में उनको कहा कि डुबकी लगाओ और ब्रह्म में जब डुबकी लगाई तो वहाँ देखते हैं तो साक्षात वैकुंठ है ते तो ब्रह्म नीता मग्ना कृष्ण चोदृता वहाँ दर्शायास लोकम स्व नारायण जो सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यदि पश्य मुनयो गुणापाय समाता अपना वो स्वरूप उनको दिखाया देखा कि बैकुंठ है और उसमें सिंहासन लगा हुआ है और श्रीकृष्ण उस पर बैठे हुए हैं और महाशक्ति जो देवी जी हैं वो तो परिक्रमा कर रही हैं और ब्रह्मा जी सामने थर थर हाथ जोड़े हुए नारायण अपने आठों हाथ जोड़े हुए और कांप रहे हैं और शंकर जी महाराज दूर खड़े हैं और इंदिरादी देवताओं की तो कोई गणना ही नहीं है वेद मूर्तिमान होकर के चंदो विष् तुय अब जो देखा ग्वाल वालों ने आ, सो बोले कि चलो ये तो हमारा भैया है ना कन्हैया भैया इसके पास चलें सो वहाँ पार्षदों ने रोक दिया बोले कि तुम इसके पास नहीं जा सकते तो बोले अच्छा नहीं जा सकते तो चलो जमुना जी में नहाएं कह जमुना जी भी नहीं है नारायण का अच्छा चलो वृंदावन में घूमे कह वन भी नहीं है चलो गोवर्धन पर चले कोवर्धन भी नहीं है नारायण कब बोले लाओ इसकी बासुरी बजाव है यहाँ तो बासुरी भी नहीं है उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ा कि बाबा ऐसे बैकुंठ को तो हम हाथ जोड़ते हैं हम तो अपने वृंदावन में ही अच्छे हैं और श्री कृष्ण फिर सबको वृंदावन में ले आए नारायण इस प्रकार जितने महाराज लोग थे सबको भगवान ने अनुकूल बना लिया अब वो समय आया हो जो गोपियों के लिए उन्होंने कहा था कि रास बिलास करेंगे भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुलमल्लिका मल्लिका वीक्षर अंतुम मनस्क्रे जोग माया अब भगवान ने सोचा कि रास करना है देखो शरद ऋतु आए गयी और आकाश निर्मल हो गया और चांदनी छिटकती है तारे उगते हैं चंद्रमा तारा गण के साथ विहार करते हैं शरद नारायण शरद ऋतु है और पूर्णिमा तिथि है और आज चंद्रोदय जो है हैं वो बड़े हैं आनंद का होने वाला है चार और चमेली जो है वो मह मह महक मह रही है लताए नाच रही है। और बायु बायु, हैं और वायु सबको शीतलमंद सुगंध वायु सबको गुदगुदा रहा है देख कर उनको दिव्य बनाया और उनको देख करके तो महाराज श्री कृष्ण के मन में भी बिहार की लालसा का उदय हो गया कई सोरम सफली करो थी भगवान कुंजे विहार हम हरे कई सोलम कई सोरम सफली करो ती कल कुंजे विहार हम हरे अब कृष्ण को तो ऐसा लगा कि जी इस समय हम रास विलास नहीं करेंगे तो हमारी जो किशोर अवस्था है वही निष्फल चली जाएगी सो उसी समय चंद्रमा का उदय हुआ और नारायण श्री कृष्ण ने बासुरी लेकर के अपने अधरों पर धरी और ऐसी बंसी बजाई महाराज ओ है नारायण रुन्धन नम्बृ चमत्कृति परम कुर्बन तुम न ध्याना सनंदनमुखान सनंदन मुखान नारायण जो बजाई उन्होंने बासुरी सो बादलों की जो गति है वो रुक गई और तुम बुरु चमत्कार का सीतकार करने लगे आ ये कहाँ से ध्वनि आई और सनत कनक का जो ध्यान था वो टूट गया और शेष भगवान को खुमारी आ गई